हेयत्वम् अशास्त्रीय अशास्त्रीय प्रकार है प्रकार दोनों प्रकार मे दवनों को शास्त्रीय पाठ इव शास्त्रीय गुण होगा एक मात्रात्र चाहे दो मात्र है तो एक कर देना शास्त्रीय द्वैत शास्त्रीय द्वैत शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना पड़ता है शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना पड़ता है कब शास्त्र ज्ञान बुद्धि तत्व तत्व ज्ञान के पश्चात तो यहाँ शंका करते शास्त्रीय द्वैत जैसे तत्व के उत्तर काल त्याग करना है अशास्त्रीय द्वैत्त दोनों के भी तत्व की उत्तर काल त्याग करना है क्या आसा, में शास्त्रीय द्वेत सेना जब शास्त्रीय द्वैत त्याग करेंगे अशास्त्रीय त्याग करेंगे ऐसा है क्या है। ये प्रश्न है सिद्धांत का तय नेत्य तत्वबोध उत्तर काल नहीं ये पहले छोड़ने पर ही तत्वबोध होगा उभय तत्वबोधात्म निवार्यं निवार्यं निवार्य बोध सिद्ध शुक सु श्रुत यबोधत प्राक को ही प्रांग हो गया प्राक होना चाहिए प्रथम प्राक प्रांग कैसे हो जाएगा ना, ना तत्व प्राग उभय निवार्यम दोनों उभय का निवारण करना चाहिए किस लिए बोध सिद्ध बोध से सिद्धि तो बोध सिद्धि चतुर्थ अंत बोध सिद्ध बोध सिद्धि के लिए बोध उत्पत्ति के लिए ज्ञान के लिए तत्वधि के पहले ही दोनों का त्याग करना पड़ेगा तत्व के पहले क्यों यत तो तो साधने सु समाह क्योंकि साधन में समाह कहा गया है श्रुति में कहा गया है शांतो उदांत उपरत समाह तो शांत समय होकर तो के, समाहित तो होकर के, शांत हो तो सम होना चाहिए समाहितत्व तो ये साधन में कहा गया इसलिए समाहित हो शांत हो तो ये सब हो दोनों प्रकार जो काम क्रोधादि है मनोराज्य है समाहित हो तो मनोराज्य नहीं होगा और शांत है तो काम क्रोधादि नहीं होगा समह समाहत तो कहा इसलिए दोनों द्वेत्व का त्याग करने से ही ज्ञान होगा इसलिए दोनों का त्याग कब करना है ज्ञान के पहले ही ज्ञान के पहले में तो अभी रखना ज्ञान जब है उसके पूर्वक ने त्याग करना ऐसा नहीं पहले ही त्याग करो अभ्यास करो तो ज्ञान होगा ठीक है मी? टीका में निवारणं मितिंग निवारण बोध सिद्ध पहले दोनों का निवारण क्यों से कहते बोधसिद्धये बोध ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञान होने के लिए दोनों का त्याग करना पड़ेगा क्या दोनों का अशास्त्रीय <laughs> दो तो, द्वित्र लिंग मह समिति हाँ, लिंग है ज्ञापक शब्द सामर्थ्य क्यूँकी श्रुति में कहा गया थी थी करके शांतदात लिंगा ज्ञापक शब्द है तेयत्व ब्रह्मज्ञान नितवस्तु विवेकाधन शांतः शांत इति पदाभ शांति समाधि सामूत तत्व प्राग तेयत्व तत्व के पहले का हे इसलिए ब्रह्मज्ञान का साधन में ब्रह्मज्ञान होने के लिए वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन साधन है और श्रवण करने के लिए साधन चतुष्टय होना चाहिए नित्या नित्या वस्तु विवेक यहां उतरार्थ फल हो विराग समाधि षटक संपत्ति छह संपत्ति में शांत सांतदान्त समाह आदि कहा गया है तो नित्या नित्य वस्तु विवेक आदि जितने ब्रह्म साधन है उन साधन में शांत समाहित तो ये पदाभ्याम शांति समाधि श्रूयते शांति समाधिश्चि समाधि दिवचन है श्रूयते दो शांति समाधि श्रूयते श्रुति में कहा गए दोनों साधन इसलिए दोनों का त्याग करने पर ही ज्ञान होगा क्योंकि ज्ञान के साधन में शांत समा शांति समाधि समाधि है साधने के बिना ज्ञान नहीं होगा साधन के लिए यह आवश्यक है त्याग करना चाहिए अब इसमें क्या तत्व बोध के पहले दोनों का त्याग करना चाहिए इसका अर्थ तत्व ज्ञान होने के बाद इसको ग्रहण करें? ननु ननु तत्व बोधात्व इत्याभिधानाद उत्तर कालम स्वीकार के पहले ही निवारण करना है कालम, जब हो जाएगा अस स्वीकार्यता अशास्त्र दे को स्वीकार करना पड़ेगा करना चाहिए असंख्या से कहते है जीवन्मुक्ति प्रसिद्ध कालेबंधन युक्त नि मुक्त बोधर्धेय ज्ञान होने के पश्चात भी अशास्त्र द्वैत का त्याग करना है ग्रहण कभी नहीं करना है अशास्त्र द्वैता तध्येयम बोधाद उर्धंस बोध के पहले तो त्याग करना पश्चात भी तो शंका करते और पीछे और ज्ञान जब हो गया तो मुख्य हो जाएगा और उसको स्वीकार करें तो क्या है क्यों त्याग करेंगे तो उसका उत्तर देते जीवन मुक्ति प्रसिद्ध है जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होता है ज्ञान होने के पश्चात यदि काम क्रोध आदि क्लेश है तो मुक्ति क्या है जीते जी मुक्ति है ज्ञान हो गया जीते जी मुक्त और ज्ञान होने के बाद यदि अशास्त्रीय द्वेत काम क्रोध आदि युक्त होगा तो मुक्त क्या इसलिए जीवन मुक्ति प्रसिद्धि के लिए जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए बोध के पश्चात भी अशास्त्रीय द्वेता त्याग करना चाहिए क्योंकि कामादि क्लेश बंधन युक्त से मुक्तता नहीं काम आदि क्लेश रूप से बंध से युक्त है काम आदि क्लेश बंधन से युक्त है तो मुक्त कैसे होगा इसलिए जीवन मुक्त होने के लिए ये अशास्त्रीय द्वेत ज्ञान के पश्चात में नहीं हो तो जीवन मुक्ति का विलेक्षण आनंद वो जीवन मुक्त होता है जीवन मुक्ति के लिए बोध के पश्चात भी अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करना पड़ेगा उत्तम अर्थम व्यतिरेक मुखी नाम जो कहा गया जीवन मुख्य के लिए बोध के पश्चात उसका त्याग करे अशास्त्रीय द्वैत का इसे कोई दृढ़ करते है उत्तम अर्थम दृढ़ी जो कहा गया उसको दृढ़ करते हैं व्यतिरेक के व्यक्ति व्यतिरेक के द्वारा अभाव के द्वारा अभाव कथन करके यदि कामादि का त्याग नहीं करे तो जीवन मुक्त नहीं हो सकता है काम आदि क्लेश बंधे से मुक्तता नहीं ऐसे कह करके सिद्ध होता है दोनों का त्याग करने पर ही जीवन मुक्ति होगी कामादि रूपो यह क्लेश है सब बंध युक्तस्य बद्धस्य मुक्तता काम आदिश काम क्रोधादी क्लेश है यही बंध तो है तो मुक्त कैसा है बद्ध से मुक्तता जीवन तो नहीं जीवन उच्च तो नहीं नास्ती एव इसलिए तत्व बोध के पहले तो असा देता तय करना और तत्व बोध के पश्चात भी क्या करना ही ऐसा दे तो ओम एक मुक्ति कहते विदेह मुक्ति और एक जीवन मुक्ति जो तत्व ज्ञान हो जाता है ज्ञानी जब तक प्रार्थ कर में उसका शरीर रहता है उसको कहते जीवन मुक्त क्योंकि शरीर रहता है तो जीवन है जीते जी मुक्त है जब प्रारब्ध कर्म समाप्त तो हो जाता है तो विदेह कल को, को प्राप्त करता है विदेह मुक्ति देह रही तो हो गया ऐसे ज्ञान होते ही ज्ञानी अपने को मुक्त मानता है क्योंकि आत्मा के साथ देहादि का संबंध ही नहीं जन्म मरण आदि सुख दुख स उस देह के साथ आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं वो देखता है ये सब तो मिथ्या है आत्मा असंग है वो अपने को तो मुक्त मानता है जब तक तो शरीर रहता है तब तो तक तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं विदेह है मुक्त नहीं क्योंकि देह प्रार्ध कर्म जब तक तो रहता है जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो विदेह कबेलु को प्राप्त करेगा जिसको ज्ञान आत्म साक्षात्कार हो गया अहमअ तो स्वी ब्रह्म ज्ञान हो गया और शरीर समाप्त होने पर अवश्य ही विदेह कबेलु को प्राप्त करेगा और यदि तत्व तो ज्ञान होने के बाद काम क्रोध लोभ आदि कुछ कुछ अशास्त्रीय रहे तो जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगा नहीं जीवन मुक्ति तो अभी शंका करने वाले कहता है यदि विदेह का प्राप्त हो जाएगा तो पर्याप्त है मुक्त हो जाएंगे मरने के बाद विदेह आगे जन्म नहीं होगा ये पर्याप्त है और जीते जी यदि मुक्ति नहीं हो तो क्या पति है ये शंका करता है ननु ननु जन्मादि संसाराद उद्विघ्न सात्यंतिक कि आप जीवन मुक्ति जन्मादिद जन्मादि दुख संसार दुखे जन्मादि आदि से जरा मृत्यु व्याधि सब है जन्मा जरा मृत्यु आदि संसार दुखे है उससे उद्विघ्न अत्यंत भय को प्राप्त क्या जीव जो भय करके संसार से उद्धार के लिए साधन करता है आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप है मुक्ति ये आतंतिक पुरुषार्थ पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मुख्य मुक्ति है नित्य न नशा पुनरावर्तते ये पुरुषार्थ आत्यंतिक ये विधेय मुक्ति है तो विधेय मुक्तिया एवं अलम मुक्ति से पर्याप्त है विधेय मुक्ति हो गया तो हम को से यही है संसार से निवृत्ति होगी और ये जो जीवन मुक्ति है ये तो कोई स्थाई नहीं जब तक शरीर है ज्ञान होने के बाद मरने के पहले जब तक शर है तब तो, तो जीवन मुक्ति तो ये जो नया आपातिकिया जीवन मुक्तिया किम यह आपातिक है सामान्य रूप से जब शरीर भान होता है ये जीवन मुत्या किम इसे क्या प्रयोजन का मतलब ऐसे सामान्यतः तो है आत्यंतिक नहीं है शरीर जबते तो तो जीवन मुक्ति कहते है ज्ञानी का और शरीर के पश्चात जीवन मुक्ति नहीं जब तो शरीर नहीं रहा और विधेय तो विधेयम से ही नित्य मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी ये तो अनित्य है जब तो शरीर है ऐसे अनित्य जीवन मुक्तिया इसे क्या है क्या प्रयोजन अर्थात ज्ञान होने के बाद अशास्त्र तो हो जाए जीवन मुक्त नहीं हो तो क्या आपत्ति विधेयक् हो जाए तो हम फूस हो गया चरितार्थ हो गया ऐसा शंका करता है पूर्वी जीवन मुक्तिरियं रिय माँ भूज जन्मा भावे तो हम कृति तरही पिते तरही जन्मा पिते भवान, जन्मा हावे तरही जन्मा पिते भवान भवान तर् जन्ना पीते स्वीते स्र्ग भागे इं जीवन्मुति मूथ न भवे ये जो जीवनमुति जितेजी नहीं हो विदेह का वेल प्राप्त हो जाएगा ज्ञान होने के बाद तो जन्म अभाव तू अहम कृति कृतो अस्तिति कृति कृतार्थ में हो गया सब कुछ हो गया जन्म आगे नहीं होगा कृतार्थ में आनंद है आगे जन्म नहीं होगा ऐसे शंका करने पर पूर्व पीछे कहता है अभी तो ऐसे कहोगे कि जन्म नहीं हो गया जीवन मुक्ति से मैं कृतार्थ विधेय मुक्ति विधेय मुक्ति से मैं कृतार्थ हूँ जीवन मुक्ति नहीं हो फिर कभी कुछ दिन के बाद कहोगे जीवन मुक्ति विधेयक मुक्ति भी नहीं हो क्या आपत्ति है स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा बड़ा आनंद है फिर कुछ दिन के बाद बोलो स्वर्ग नहीं हो तो क्या होता है यह लोक में ख्याति धन समी बहुत मिलेगा बड़ा आनंद है ऐसे करके ये पूरा पे सिद्धांत करता तरी जन्म भी अस्तु जन्म हो जाए कोई बात नहीं स्वर्ग माता कृति भगवान स्वर्ग मिलेगा बहुत दिन स्वर्ग में बड़ा सुखभोग करोगे तो वो भी कृतार्थ हो जाओगे यदि पहले कह तो जीवन मुक्ति नहीं हो मैं विदेह मुक्ति से ही जन्माभाव में होने से कृतार्थ हूं तो सिद्धांतिकता तो आप जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति भी नहीं हो जन्माभाव नहीं हो स्वर्ग और सुख मिलेगा बड़ा सुख है स्वर्ग में स्वर्ग माता से ही कृतार्थ हो जाऊंगी अर्थात तो इस प्रकार नहीं ऐसा सच हो तो फिर स्वर्ग से ही कृतार्थ मुक्ति नहीं हो फिर बात हो स्वर्ग नहीं मिले तो क्या यहाँ बड़ा पद मिलेगा बहुत सम्मति हो गई बड़ा आनंद स्वर्ग नहीं होते तो क्या होता है बहुत लोग स्वर्ग भी नहीं चाह कर यहाँ नाम ख्याति धन चाहते है क्योंकि स्वर्ग तो दिखता नहीं विश्वास नहीं करते है इसमें इसलिए ऐसा नहीं जीवन मुक्ति के लिए ये दोनों अशास्त्रीय द्वित तीव्र मंद दोनों का त्याग ज्ञान होने के पश्चात बाद पहले भी बाद में भी अवश्य करना चाहिए जीवन मुक्ति रीति का भोग जीवन मुक्ति त्याग आमुष्मिक मुक्ति सिद्धांति प्रतिबंधी उत्तर से परिहार करता है विरोधी समान उत्तर प्रतिबंधी उसका विरोधी है और समान उत्तर है जैसे तुम कहते हो जीवन मुक्ति नहीं हो जन्म भाव है विदेह मुक्ति से क्योंकि जीवन मुक्ति नहीं हो क्यूँ कहते हो क्योंकि काम क्रोधादि का सब त्याग करेंगे अशास्त्री द्वित त्याग करेंगे यह लोक में कोई सुख नहीं मिलेगा अहिक भोग अनिवृत्ति भयात यह लोक में जो भोग है उसकी निवृत्ति के भय से जीवन मुक्ति का त्याग करना चाहते हो जीवन मुक्ति नहीं हो कारण क्या है यह लोक अहिक भोग की इच्छा है भोग करने की अहिक भोग अनिवृत्ति के भय से जीवन त्याग यदि करोगे फिर थोड़े दिन में विचार करने पर आगे मुक्ति हो जाने पर क्या होगा स्वर्ग सुख मिलेगा जो मुक्त हो गया विदेह मुक्त हो गया आगे स्वर्ग सुख मिलेगा उसको नहीं। फिर अरे अरे पित्व आगे तो स्वर्ग सुख नहीं मिलेगा तो विदेह मुक्ति से क्या होगा स्वर्ग ही हो जाना चाहिए क्या होगा आमुष्मिक भोग निवृत्ति होया भोग तो थोड़े समय के लिए इसके भय से जो जीवन मुक्ति का त्याग करोगी तो थोड़ा लग स्वर्ग में तो बहुत दिन रहना है अजेरा हमारे देवता बने जाना बड़ा सुख भोग करते हैं तो अहि का सुख भोग निवृत्ति भय से यदि जीवन मुक्ति त्या कर सत्य हो आमुष्मिको के वो होने वाले भोग की निवृति भय से विधेयक् विधेय मुक्ति भी छोड़ देनी चाहिए यदि प्रतिबंधित उत्तर देते तरही जन्म पिते अस्तु है जन्म भी हो सर्वर्ग मात्रा कृतार्थ हो जाए हो तो। भगवान सिद्धांत ने प्रतिबंधी प्रतिबंधी कह करके परिहार किया तो जो प्रतिबंधी प्रतिबंधित विरोधी समान उत्तर उसका परिहार करता है पूर्व पीछे प्रतिबंधी मोचन संकते हाँ जो समान विरोधी उत्तर का तो हमारे पक्ष में दोष नहीं कहता है शंका करता है, है। छयातिशय दोषेण दो सर्गो हेयो यदा तदा तदा तदा सर्गो सर्गो हेयो हेयो यदा यदा किं किं तय दोशतमात्मा किं कि हे क्षयातिशय दोष है यदा स्वर्ग है यूरो पीछे कहता है स्वर्ग तो त्याज्य क्योंकि उसमें दोष है क्या दोष है स्वर्ग नित्य है नाश हो जाएगा क्षय हो जाएगा समाप्ति हो जाएगी क्षय एक क्षय दोष है अनित्य होने से नष्ट हो जाएगा नित्य नहीं और एक दोष है अतिशय सा अतिशय सातिशय क्या है कोई बड़े किसी प्रकार धनी हो अथवा बड़े धन सम्मति वाले हो अथवा कोई महंत मंडेश्वर आदि बन गया धन सम्मति है शिष्य भक्त बहुत हो गए वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया स्वर्ग गया स्वर्ग में जाकर जा देखा उसके जो सेवा करने वाले को पहले से स्वर्ग में है और पता चलता है कि ये स्वर्ग में तो बहुत दिन रहेगा हमको थोड़े दिन वापस आना पड़ेगा कोई सेठ धनी हो स्वर्ग में पहुंचा देखा उसका नवकर पहले से स्वर्ग में ही और पता चल जाता है कि ये स्वर्ग में तो बहुत साल दस बीस हजार तीस हजार इतने कितने साल रहेगा हमको तो थोड़ी दिन बाद जाना पड़ेगा तो कष्ट लगेगा लग <laughs> अपना जो नवकर है वो बैठा है और ये बहुत दिन रहेगा स्वर्ग में हमको अभी जाना पड़ेगा और वहाँ उसके गर्दी ऊपर है अपने स्वर्ग सुख किया वो थोड़ा पुराना है और थोड़ा अधिक सम्मान प्राप्त करता हमको कम मिलेगा दुख मिलेगा ना नहीं ये दुख है सातिशय दुख अतिशय वाला उससे अधिको ये तो निकृष्ट अधिकों प्राप्त किया तो दुख होगा सामान में भी कोई अधिको प्राप्त कर लिया तो दुख नहीं होता है सामान में भी अधिक किस प्राप्त कर लिया तो दुख होगा इसलिए क्या होता है साथतिशय के दोष क्या दोष है साथ ही सुम ये विषय सुख में साथ ही सो दो से साथ ही सहयोग एक बार कोई ब्रह्मचारी गया था भंडार में उसको मिल गया बीस रुपया दक्षिणा बहुत दिन पहले बड़ा खुश है क्या कि भाई पहले पहले गया बीस रुपया मिला और दूसरे दिन गया था उसको मिला पचास रुपया आया तो मुखो काला पड़ा बड़ा छोड़ क्या बात है ठीक क्या दक्षिणा दख, ने ना किस किस को तो सौ रुपया मिला हमको तो पचास रुपया मिला <laughs> बीस रुपया में खुश है और पचास रुपया मिला तो बड़ा दुखी है अब पहले बोलता किस किस को सौ रुपया मिला अपने को कितने मिला नहीं बताया किसको सौ मिली हमको पचास मिला दुख है दुखा गया ना नहीं बीस रुपया सौ के मिला खुश है अरे पचास रूपया मिला दूसरे को साठ रुपया मिली गया दूसरे सौ क्या दूसरे को साठ मिलीगा तो ये है स्वर्गम ये दोष है क्या दोष है साथ ही सो ये साथ ही स्वर्ग आदि यह लोगो कमी साथ निद्ण है छयातिशय दोष है ना ये दो सौ होने से स्वर्गो है यग त्याज्य यदि ऐसा कहते हो सिद्धांत कहता है यदि क्षय अतिशय दोष के कारण सर्गों को त्याग करना है तो ये जो काम आदि है तो स्वयं दोष है काम क्रोधादि जितने हैं ये क्षय अतिशय स्वयं दोष है दोष केवल नहीं दोष सबसे बड़ा दोष है काम क्रोधादि सबसे दोष है स्वयं दोष आत्मायम दो है आत्मा स्वरूप जिसका काम आदि किम नहीं हबसे बड़ा दोष है काम क्रोध अत्यंत काम क्रोध के कारण दुखी होता है क्रोधी बहुत कुछ कर देता है बाद में दुखी होता है कोई क्रोध से क्या करता है अपनी चीज को फैंक कर तोड़ देता है बाद में दुखी होता है इतने क्रोधी होते हैं कुछ मतलब नहीं जो कुछ मिला उसको लेकर तोड़ दिया इतने क्रोध हो जाता है तो कुछ ना कुछ बोलता है ये तो सबसे बड़ा दोष है काम क्रोध आदि सबसे बड़ा दोष दोष तम तो काम आदि क्यों नहीं होते इसको क्यों त्याग नहीं करो क्षय दोष से यदि स्वर्ग त्याग करना चाहिए ये काम क्रोध आदि अत्यंत दोष इसका त्याग क्यों नहीं करना चाहिए क्षय विघातकत्वेना तीव्र दोषरूपस्य रूप से काम है तदेति। दोषयुत है स्वर्ग आदि क्या है स्वयं दोष नहीं दोषयुत और दोष में क्षय अतिशय दोष हुआ दोष होने के कारण यदि स्वर्ग आदि को त्याग करना है ये तो स्वयं दोष है काम काम आदि स्वयं दोष क्यों सकल पुरुषार्थ विघात सारे पुरुषार्थ को नष्ट करने वाले काम क्रोध आदि जो धन कमाते हैं व्यवसाय करने वाले प्रेम से व्यवहार करते है तभी व्यवसाय उनके पास लोग आते है इसे सकल पुरुषार्थ का नाशक होता है काम क्रोध इसलिए अत्यंत दोष रूपे श्रोतरा त्याज्यतम इसलिए उसको अवश्य करना चाहिए तदा स्वयं दादिक त्याग नहीं करना ओम। यदा तदा ननु नैराग्यादिपादन अत्यंता हेतु का को दोष है। करता है अभी करता करता अभीराग्यादि संपादन ज्ञान होने के पहले वैराग्य चाहिए वैराग्य आदि उपरति सठ सम्पत्ति सब चाहिए तभी तो ज्ञान होगा तो पहले वैराग्य आदि से समाधि सठ संपत्ति समाधान आदि शांति आदि सब संपादन करने से अत्यंत अनर्थ हेतु तो कामादि त्यक्तवाद जो काम आदि अत्यंत अनर्थ का हेतु उसको तो पहले त्याग कर लिया तभी ज्ञान होता है तो अत्यंत अनर्थ हेतु तो कामादि आदि त्याग कर लिया ज्ञान होने के बाद यह लोक में थोड़ा भोग होने के लिए कुछ काम आदि थोड़ा मान ले तो क्या आपत्ति है अोगमात्र उपयोगी यह लोक में भोग मात्र का उपयोगी थोड़े काम क्रोध आदि को रखेंगे मान ले तो क्या दोष है को दोष अत्यंत अनर्थ है तो त्याग कर लिया जो आगे नरक आदि हेतु उसका त्याग कर लिया ज्ञान हुआ और थोड़ी यह लोग भोग के लिए थोड़े काम आदि मन में रहे तो क्या दोष है ऐसा संकांश से उत्तर देते हैं तत्व बुध्वा काी निःशेष न जहासी चेत यथेणं ते सैत् कर्म शास्त्रल तत्व बुद्धवापी तत्व के ज्ञान होने पर भी यदि निशेषम कामादि न जहासी कामादि को संपूर्ण रूप से त्याग यदि नहीं करते हो तो फिर क्या अपने को मान लिया मैं तत्व ज्ञान कुछ भी कर सकता हूँ विधि को निश्चित ऐसे बहुत लोग अपने को ज्ञानी मान करके ज्ञानी तो का आरोप करके भ्रांति से अपने को ज्ञानी ही माने थे थोड़ा समझ रहे मैं ब्रह्म हूँ सब कुछ मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान तो है अपरोक्ष ज्ञान हमको मालूम है हम मैं ब्रह्म हूँ बस अपरोक्ष ज्ञान हो गया ऐसे मान लेते हैं बहुत इंद्र विरोचना दोनों गए थे प्रजापति के पास 32 साल के बाद उपदेश किया गया प्रजापति ने ब्रमा उपदेश किया विरोचना तो चला गया देव का आत्मा मान करके समझ लिया कि देही आत्मा है जाकर असुरुओं को उपदेश किया ये दे आत्मा है बस इसको खाना खावा पिओ इसको पुष्टि करो इंद्र भी चला गया था जाकर वापस आया रास्ता में से एक बार नहीं और एक बार गया और एक बार तीन बार वापस आने के बाद फिर पांच साल रहने के बाद फिर उपदेश किया था ज्ञान हुआ भ्रांति हो गई थी उनको भी इतने सम्पन्न बुद्धिमान सं, है अश्रम का राजा विरोचना देवता में श्रेष्ठ है इंद्र ये दोनों गए थे उनको भी भ्रांति हो गई सामान्य लोग बहुत ही की भ्रांति हो जाती और कुछ लोग को भ्रांत्य नहीं वासना बहुत ही के कारण नाटक करके दिखाते हमको ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया झूठ बोल करके लोगों को ठगना चाहते हैं तो फिर क्या भी तो अभिमान हम तत्व ज्ञानी है किसको भ्रांति होगी अपन को मानकर क्या करेगा काम क्रोध आदि को शोध छोड़ गया नहीं हम कुछ भी कर सकते तो फिर क्या हो गया यथेष्ट आचरण हम फिर जो काम सा, कर्म शास्त्र है शास्त्र में विधि निषेध है उसको उल्लंघन करके अपन इच्छा जब चाहे जैसा करे कुछ लोग ऐसे जानबूझकर के करके ऐसे करते हैं दिखाते हैं कि हमको ज्ञान हो गया हम कुछ भी कर सकते हैं ज्ञान बुझ कर, करते ज्ञान ज्ञानी का अभिमान जिसको साक्षात्कार हो जाता है वो अपने को ज्ञानी मानता है अपने को ज्ञानी मानता है अज्ञानी ज्ञान जब हो जाता है अपने को ब्रह्म मानता है ज्ञानी नहीं मानता है मैं ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं मानता है जो ब्रह्म ऐसा मान करके कुछ न कुछ करता है तो यथेटाचरण होगा कर्म ना इसलिए काम क्रोधादी पूरा त्याग करना चाहिए ये नहीं समझेगी तत्व ज्ञान हो गया करके थोड़े ग्रहण करेंगे भो के लिए ऐसा नहीं चाहिए तत्व मिति तत्विषेध शास्त्र अतिक्रम्य काम अधिन तया वर्तमान से तब यथे तत्व अभिमान न तत्वे मैं हूँ तत्व ज्ञानी हूँ इसके अभिमान से विधि निषेध शास्त्र कर्तव्य वंदन कर्तव्य कर्तव्य इत्यादि विधि निषेध न महासाद हिंसा नहीं करे विधि निषेध शास्त्र को अतिक्रम करके काम आदि अधिन यदि काम क्रोध आदि के अधिन होगा तो फिर अपने यथेष्टचरण काम क्रोध जब अधिक हो जाता है काम क्रोधी का जो हो गया फिर विधि निषेध कर्तव्य आकर्तव्य विवेक नहीं रहता है यथेट हो जाएगा काम आदि अधिनमान से रहोगे तो तब यथे हो जाएगा जैसे काम का शास्त्र में उसको छोड़ करके अपने मन मानी कुछ न कुछ करोगी तो। यथे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शाति शांति शांति